<clears throat> hey bud. क्या अनुमान प्रमाण से उसको बताया कि इच्छा वो इच्छा सुख दुख ज्ञान जहाँ ये छे लक्षण हमको मिल जाए वहां पर आत्मा है या नहीं तो उसमें हमने बताया था वृक्ष में आत्मा है और इच्छा भी है प्रयत्न भी है सारी चीजें सिद्ध हो गई वृक्षों में आत्मा है इस बात का एक और प्रमाण है जो प्राणी सांस लेता है उसमें आत्मा होती है गाय घोड़ा पशु पक्षी मनुष्य है तो सांस लेता है या नहीं? उसमें आत्मा है और एक प्रमाण है मनुष्यों की पशु पक्षियों की अपने जैसी नस्ल पैदा होती है मनुष्य से मनुष्य पैदा होते घोड़े से घोड़ा कुत्ते से कुत्ता गधे से गधा तो वृक्षों में भी अपनी नस्ल होती अपने जैसी घो से चना ज्वार से ज्वार से बाजरी इससे में आत्मा है तो नहीं होती। नहीं स्कूर से नहीं होता। में इसका उसमें तो ये आत्मा की चर्चा हुई अब दूसरा प्रणेय है शरीर सूत्र ग्यारह देखिए बोलिए चेष्टा चेष्टा इंद्रिय इंद्रिय अर्थ अर्थ आश्रय शरीर शरीर शरीर ये की परिभाषा बताइए जो तीन चीजों का आश्रय है पहली चीज है चेष्टा दूसरी इंद्रिय तीसरी अर्थ चेष्टा इंद्रिय अर्थ आश्रय जो का आश्रय है उसका नाम शरीर है तो चेष्टा काम जीवात्मा जमा रहकर कर्म करता है उसका नाम शरीर है तो जीवात्मा इसमें रहता है और उसे तो कर्म करता है अच्छे दूर जो भी तो इसका नाम शरीर है चेष्टाओं का कर्मों का ही आश्रय है जीवात्मा यहां रहकर कर्म करता है और दूसरी बात क्या होता है इंद्रिय जिसमें इंद्रिया रहती है जो इंद्रियों का ठिकाना है आश्रय है वो शरीर तो आप नाप का इंद्रिया भी इसी में रहती है हो गया। और तीसरा शब्द है अर्थ अर्थ के शब्द के कई मतलब होते हैं एक तो अर्थ का मतलब होता है रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये जो तो पांच विषय हैं इनको भी अर्थ कहते हैं ठीक है है एक अर्थ का मतलब होता प्रयोजन अर्थ का मतलब और जब प्रयोजन नहीं होता तो व्यर्थ कहते हैं व्यर्थ तो व्यंथ बेकार है इसमें कोई प्रयोजन नहीं कोई लाभ नहीं है तो बिना अर्थ के जो वो व्यर्थ है और जो अर्थ हो सार्थक हो वो प्रयोजन वाला तो अर्थ का एक मतलब प्रयोजन भी है और अर्थ का एक मतलब है अर्थव्यवस्था ऐसा अर्थशास्त्र बोलते हैं आपको वो भी है और एक अर्थ का मतलब है सुख जो कर्मों का फल है सुख तो यहां इस सूत्र में अर्थ का मतलब है सुख तो शरीर की बात चल रही है अर्थ आश्रय जिसमें बैठकर जीवात्मा रहकर अर्थ भोगता है सुख दुख, दुख है। है। तो जिस है, जिस है और जिसमें एरिया रहती है उसका नाम शरीर ये शरीर की परिभाषा होगी तो शरीर को भी जानना है आत्मा को भी जानना है इन सबको जानना है। शरीर अलग चीज है आत्मा अलग चीज है शरीर जड़ है आत्मा चेतन है आत्मा भोगता है शरीर भोगने का साधन है आत्मा नित्य है शरीर अनित्य है आगे भी बहुत सारी बातें इसमें जान लेती है आत्मा शुद्ध है शरीर अशुद्ध है इस प्रकार से तो एक प्रमेय हो गया आत्मा दूसरा शरीर और तीसरा देखिए इंद्रिय तीसरा है इंद्रिय सूत्र बारह अगला सूत्र देखिए और हो गए इंद्रिया भूते तो पांच इंद्रिय पहली इंद्रिय है घ्राण घ्राण मतलब नासिका जिससे हम कंध का ग्रहण करते हैं उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं नासिका इंद्रिय ठीक है दूसरी है रसना रसना जिससे खट्टा मीठा पर्वत चखते हैं उसका नाम दार्शनिक भाषा में रसना इंद्रिय है लोग जिवा कह देते हैं जीव कह देते हैं वो तो चालू भाषा है दर्शनीय नाम है रसनाइंद्रिय रस विषय को ग्रहण करती, करती, करती है रस रस को ग्रहण करती है। है। छह प्रकार खट्टा मीठा कड़वा तीखा नमकीन ये छह प्रकार क रस तो रसनाइंद्रिय इस तरह से रस को ग्रहण करती है तीसरी है चक्षुद्र चक्षु मतलब आग नेत्र ये ये रूप को ग्रहण करती है चौथी है स्पर्श को ग्रहण करती है स्पर्श कोमल कठोर गरम ठंडा ये स्पर्श चार प्रकार का स्पर्श है कोमल कठोर गरम और ठंडा तो त्वचा तो से हमें ये गर्म ठंडे का पता चलता है कोमल कठोर का पता चलता है रोई कोमल है पत्थर कठोर ठीक है रोई कॉटन वो कोमल है और पत्थर जो है वो कठोर है तो ये त्वचा तो इंद्रिय से इसका पता चल जाता है कैसा स्व ये चौथी इंद्रिय होगी पांचवी इंद्रिय है श्रोत्र का ये शब्द विषय को ग्रहण करता है ऐसे पांच इंद्रिया हो गई पांच विषय हो गए तो यहाँ तो इंद्रियों की चर्चा है तो इंद्रियों को जानना का है कान आदि ये पांच इंद्रिया हैं चयन इंद्रिया हैं, इनसे पांच प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है और सूत्र का अंतिम शब्द है भूत एक पृथ्वी आदि का नाम भूत है पृथ्वी जलने वायु आकाश इन भूतों से ये इंद्रिया सहायता लेती है जब काम करते हैं तो इंद्रियो भूतों की सहायता चाहिए जैसे अग्नि भूत है अग्नि सूर्य अग्नि दीपक ये सब अग्निव तो है तो सूर्य या अग्नि की सहायता से ये आंख देखती है अगर प्रकाश ना हो तो आंख नहीं देख पाएगी अंधेरे में नहीं देखता और प्रकाश हो तो देखता है तो ये आंख जो है नेत्र इंद्रिय या चक्ष इंद्रिय अग्निपूत की सहायता लेती है ऐसे ही रचना इंद्रिय वो जल की सहायता लेती हैं। जो हमारी जीव हैं है। इसके अंदर एक और इंद्रिय जिसका नाम है रचना जीव तो उसका औफरी है इस जीव में वो रहती है रचना इंद्रिय अगर जीव सूख जाए, तो खट्टे हो का पता नहीं चल इसी हमेशा के है जल का सहयोग रहती है लेती है, तो हमें का पता चलता है इस प्रकार से रसना जल का सहयोग है, चक्षु तो सहयोगी सारे का सहयोग लेती है इसलिए कहा भूत एक सहायता नहीं है तो आत्मा की परिभाषा हो गई शरीर की हो गई इंद्रियों की हो गई अब अर्थ। चौथा कर्थ अर्थ अर्थ की बात करेंगे। अगला सूत्र अभी अर्थ का नहीं है बीच में एक प्रासंगिक सूत्र और आ गया इस सूत्र के अंदर में कहा था भूत ये जो इंद्रिय है ये भूतों से सहायता लेती है तो तो किसी जिज्ञासु को विद्यार्थी को ये गुरुजी भूत भूत भूत क्या हैं? में तो वो वाले ऐसे तो होते नहीं। दूसरे ढंग ढकते भूत होते तो से हैं। तो बोले ये भूत होते हैं भूत बोलिए पृथ्वी वायु वायु इति इति ये ये भूत है। नाम भूत भूत जल आकाश है और वैसे कोई भटकने वाले कोई भूत नहीं होते वो, तो वो। असली भूत तो ये है भूत का मतलब मेटीरियल जड़ बना उसको भूत लगे और इन भूतों के विज्ञान को भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान को तो आप जानते हैं जिनसे लेती है पृथ्वी आपका अर्थ है जल तेज का अर्थ है अग्नि आपके वायु और आकाश वो सारे लिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच भूत है जिनकी सहायता से इंद्रियो काम बात बात तो प्रासंगिक है फिर बाकी लौट के आ जाएंगे तो आत्मा शरीर इंद्रियोगे अगला सूत्र देगी तो पांच अर्थ हैं। है यहां अर्थ का मतलब है विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श यहां जो क्रम है वो है पहले गंध का सूत्र पहला है गंध दूसरा रस तीसरा रूप चौथा स्पर्श पांचवा शब्द ये पांच विषय हैं। एक अर्थ है परंतु ये जब भूतों के साथ जुड़ेंगे पृथ्वी जब पृथ्वी के साथ ये पांच जोड़े जाएंगे तब ये के नाम से बोले जाएंगे अर्थात गंध पृथ्वी भूत का गुण है ऐसे बोलेंगे क्या बोलेंगे गंध इसको जब पृथ्वी के साथ जोड़ेंगे ना तो उसको गुण के नाम से बोलेंगे आइए आइए आइए स्वामी जी आइए स्वागत है, का होता है? हाँ तो आगे। आगे। आगे आगे। आपका नमस्ते नमस्ते बताइए पीछे बैठ जाए पीछे वहां बैठ जाइए आ हो आगे ना जाओ, आगे तो गंध जो है वो तो पृथ्वी का गुण है लेकिन जब इसको इंद्रियों के साथ जोड़ेंगे गंध को तब विषय के नाम से बोलेंगे। गंध नाशिका इंद्रिय का विषय है इंद्रियों के साथ जोड़ेंगे तो विषय का नाम नाम और भूतों के साथ जोड़ेंगे तो गुण गुण इस तरह से बोला जाएगा गंध है पर नासिका इंद्रिय का विषय है ठीक है समझ में आगे ना अब ऐसे ही पांचों को जोड़ते गंध के बाद दूसरा है रस तो रस तो जल का गुण है और रसना इंद्रिय का ठीक आग है सरल हो गया ऐसे ही आप के साथ जोड़ लीजिए विषय है स्पर्श स्पर्श का और तप इंद्रिय का विषय है शब्द का, और का का विशेष है बस तदर्था इंद्रियों के विषय यही पांच इन्हीं नामों से कहे जाएंगे विषय से कहे जाएंगे, जाएंगे, इंद्रियों के साथ जोड़े ठीक है? तो आत्मा, शरीर, अर्थ तक समझ में आ गया। अगला है बुद्धि सूत्र 15। बोलिए बुद्धिर बुद्धिर, उत्वार्थिर, बुद्धिर? उत्वार्थिर, इति, इति, उपलब्ध अन में ज्ञान इत्यादि कई तरह से परिभाषा की जाती है कहीं कहीं पर कुछ पर्यायवाची शब्द देकर भी परिभाषा की जाती है किसी ने पूछा कि वायु क्या होती है वही वायु आगे क्या समझते समानार्थक शब्द पर जो हवा होती है वही <laughs> <आगे ना समझें। laughs> वायु होती है किसी ने बोल दिया समीर उसने कही समीर क्या चीज़ है बोले हवा का ही नाम तो समीर है। तो हवा पवन वायु समीर सब एक ही बात तो इस तरह से यहाँ प्रश्न हुआ कि बुद्धि क्या है तो बुद्धि के लिए दो शब्द और शब्दों दे देती सूत्र में ये बुद्धि दूसरा उपलब्धि और तीसरा ज्ञान ज्ञान बुद्धि उपलब्धि ज्ञान अनर्थान तीनों में कोई अर्थ का भेद नहीं है समान रखा के तो ज्ञान को आप जानते हैं कि ज्ञान क्या होता है ज्ञान को तो जानते <idad> ज्ञान का नाम बुद्धि और उसी का नाम है। <usKapha> no <Realmateimizo> ना उसका नाम है बुद्धि न्याय दर्शन में यहाँ इस सूत्र में बुद्धि का अर्थ है ज्ञान एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं एक श्रणी में देख लीजिए शब्द घोषणा आप देखेंगे एक एक शब्द के तीन तीन पांच पांच आधार बीस बीस अर्थे तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं जहां जैसा प्रसंग हो फिर वैसा अर्थ लगाते तो सूत्र में है ज्ञान तो बुद्धि उपलब्धि और ज्ञान समान है इसमें अर्थ में कोई अंतर नहीं है एक ही अर्थ शब्दों का और अभी बुद्धि शब्द का भाग्य बदलेगा एक नहीं दो चार तो सूत्र तो तो के बाद अर्थ सूची का बदलते हैं यहाँ तो क्या जी शांति का अर्थ किया को देखना चाहिए वक्ता ने किस अभिप्राय से किस शब्द का कहा प्रयोग किया जिस अभिप्राय से प्रयोग किया उसके वाक्य से बोलिया करना चाहिए तो आपको खास से ठीक समझ में आएगा नीत बदल जाएंगे ठीक है जी समझ में आ गया यहाँ पे ज्ञान हमने आंख से हाँ रहा है। सामने है। पे पे देखा को इतना मजा देखा दीवार पे पे चार्ट है छत चल रहा ये हमको ज्ञान हो रहा है इसी का नाम ज्ञान है इसका नाम भी है जिसका नाम बुद्धि भी है, है। यहाँ पर गुण है यार तो के नाम से है। हमने ना। वो ना और मैं तो कह रहा हूँ दो सूत्र अभी और आ, देखना और बदलेगा दे देखना सूत्रेगा ठीक यहाँ पर यह ज्ञान गुण का नाम उसको बुद्धि कहे चलिए था पंद्रहवा सूत्र अब सोलह सूत्र है बुद्धि के बाद है मन मन की परिभाषा तो तो तो तो करेंगे बारे में भी आगे जब आंख मन भी देखता देखता तो लक्षण बताओ फिर करेंगे तो मन भी सूक्ष्म है आंखों से देखता नहीं शरीर के अंदर रहता है इसलिए उसको पहचानने के लिए उसका लक्षण बताया क्या लक्षण बताया युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति ये मन का लक्षण युगपत का अर्थ है एक साथ क्या अर्थ है एक साथ जो साधन एक साथ अनेक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकता अनुत्पत्ति एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता मतलब एक समय में एक ही ज्ञान को उत्पन्न करता है उसका नाम मन है ये मन का लक्षण क्या मतलब वो? ये साहब भी भी बोलेंगे और मैं बोलूंगा। दोनों एक साथ बोले फिर देखेंगे किसको क्या समझ में आया? आ जाएगा समझ राशी जी नहीं है। आप बोलेंगे और मैं भी बोलूँगा तो किसी को समझ नहीं, नहीं आए आप बोलेंगे मैं सुनूंगा तो समझ जाएगा फिर मैं बोलूंगा आप सुनेंगे तो समझ जाएगा और दोनों एक साथ बोलेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा ना आपकी समझ में आएगा ना मेरी समझ में आएगा क्योंकि मन एक समय में एक ही काम करता है दो नहीं करता दो तीन करता तो कई काम इकट्ठे हो जाते कई काम इकट्ठे हो जाते पाँच इंद्रिया हैं और मन एक है तो एक समय में मन एक से जुड़ेगा जिसके साथ जुड़ेगा वो काम करेगी और उसकी जानकारी हो जाएगी। बाकी से कनेक्शन कट जाएगा, उनकी जानकारी नहीं होगी पांच जनवरी मन दस में से जिसके साथ जुड़ेगा वो इंद्रिय काम करेगा क्योंकि इंद्रिया पीछे से जब तक धक्का नहीं लगे, वो करेगी ये काम तो आत्मा मन को धक्का मारेगा मन इंद्रियों को साथ जुड़ेगा वो इंद्रिय काम करेगी बाकी चुप, वो चुप हो वो काम नहीं कभी तो आपको ऐसा लगेगा का, कई काम इकट्ठे हो रहे ऐसा लगेगा जैसे एक व्यक्ति टेलीविजन देख रहा है और खाना भी खा रहा है और टीवी में दृश्य भी देख रहा है और उसका गीत गाना भी सुन रहा है और भोजन भी कर रहा है और फिर पड़ोसी नवाइल लगाई उसको भी सुन लिया उसने तो ऐसा लगता है जैसे कई काम एक साथ हो रहे हैं तो उसका उत्तर है कि वो सारे काम एक साथ ही होते मन की गति बहुत तेज है होते तो है बारी बारी से तेज तेज होने से से से पता नहीं नहीं चलता चलता कि पहले क्या क्या हो गया बाद में क्या गया, इस क्रम से वो क्रम वो आता बहुत तेजी से चलता मन, बहुत तेजी है। है, है है मन मन काम करता लोग को बड़ा चंचल कहते हैं हैं मन चंचल चंचल है है क्या वो बहुत तेज तेज काम करता इसलिए उसको कहते गति मन सूक्ष्म शरीर का अंग है स्थूल का नहीं हाँ शरीर का अंग है सूक्ष्म शरीर में 18 चीजें होती हैं 18 उन 18 में से एक मन है और स्थूल शरीर में तो पाँच भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच महाभूत से ये शरीर बना इसका नाम है स्थूल शरीर और पाँच स्थूल भूतों से बना उसका नाम स्थूल शरीर और जो सूक्ष्म तत्वों से से बना, उसका सूक्ष्म शरीर में 18 एक एक है। है, है? है? है आत्मा की जर्मा, जर्मा की होती है। होती है। है? आत्मा की गति गति गति होती है। होती है ना? बिल्कुल देखा जी, मन चलने वाला बन जड़े चलता तो ये है है तो चलता ना बात तो ये थी चलता है बिजली की ताकत से चलता है बिजली भी जड़ वो हमारे चलाने से चलती है जब हम बिजली छोड़ेंगे तब तो पंखा चलेगा और हम बटन बंद कर देंगे पंखा नहीं चलेगा और वो चलता है जड़ वस्तु भी चलती है हवाई जहाज़ चलता है या नहीं धीरे चलता है तेज़ चलता है, है।, और है तो जड़ चलता बहुत है ऐसे मन भी जड़ वो भी तेज चलता है अच्छा ये बताओ जहाज़ की गति तेज़ होनी चाहिए या पायलट के दिमाग की गति तेज़ होनी चाहिए अगर पायलट का दिमाग स्लो चलता है उससे तेज चलता है, तो देगा। वो एक्सीडेंट हो सोचेगा नहीं ये क्या हुआ? गया ठीक ठाक के लिए पायलट का दिमाग उससे उससे ज्यादा तेज चलना, चलना चाहिए तभी तो वो एक्सीडेंट से बचा पाएगा ठीक है तो इस उदाहरण ऐसी क्या होता चला जो कार चला तो उसका ड्राइवर द्रे, का दिमाग 120 से तेज चलना चाहिए तब तो कार को कंट्रोल कर पाएगा नहीं तो ठोक देगा बाद में सोचेगा ये क्या हुआ? फिर क्या सोचने का उदाहरण तो से उसके इस ये पता चला है कि जो ड्राइवर है उसके दिमाग की गति उस वाहन की गति से ज्यादा होनी चाहिए तब वो उसको कंट्रोल कर पाएगा ठीक है तो कार को कौन चलाता है ड्राइवर हवाई जहाज को कौन चलाता है पायलट और मन को बोल चलाता है आत्मा, आत्मा, तो आत्मा की गति तेज होनी चाहिए तभी तो आगे नहीं तो इसलिए आत्मा की गति भी बहुत तेज है और वो इतने तेज चलने वाले मन को भी कंट्रोल कर लेता है तब तो वो समाधि लगा सकता है नहीं तो नहीं लगा सकता नहीं तो समाधि नहीं लगा सकता अगर मन को पकड़ नहीं पाया तो मन भग जाएगा चढ़ा के तो वे तो तो समाधि नहीं लगा पाएगा इसलिए आत्मा की गति बहुत तेज है और मन की भी तेज है और इतनी आदत हुई फटाफट काम करने की पता पता ही ही नहीं चलता। ही नहीं चलता चलता कब कब कब कब कब कब क्या कर दिया दिया बोल सुन देख खा लिया से काम होता है जैसे ये पंखा है इस पंखे में कितनी पंखो है एक के पीछे एक ये इकट्ठी चल रही है तीनों एक के पीछे एक चल रही है ना अच्छा आप पकड़ सकते हैं पहली कव़ी, दूसरी कम हुई तीसरी कम हुई उसको पकड़ पाएं नहीं पाएंगे आप पहली दूसरी तीसरी क्यों उसकी और अभी तो धीरे चल रही है तो जबकि पंखे में तीन पंखोड़िया है और वो क्रम से चल रही हैं एक के पीछे एक फिर भी गति तेज होने के कारण हम उसके क्रम को पकड़ नहीं पाते ऐसे ही मन भी बहुत तेज चलता है कभी आँख के साथ जुड़ता है कभी कान के साथ कभी रसना के साथ कभी किसी के साथ हम उस क्रम को पकड़ नहीं पाते बहुत तेजी से वो भागता है मन भगाते हैं हम ही है। जैसे आप कार को भगाते बहुत तेज भागती है सौ स्पीड चलाते भागती है उससे अधिक भी चलती है चलाने वाला चाहिए तो ये मन जड़ है चंचल है तीव्र गति वाला है ईश्वर ने जान ऐसा बनाया है अगर इतना तेज नहीं बनाता तो हमारे काम पूरे नहीं हो पाते तेज गति वाले इसीलिए बनाया है कि हम बहुत सारे काम फटाफट फटाफट पूरे कर रहे जीवन बहुत छोटा है काम बहुत अधिक है मोक्ष प्राप्ति करनी है पढ़ाई लिखाई करनी है समाज सेवा भी करनी है घर भी चलाना है देश भी चलाना है बहुत सारे काम करने है इसलिए मन बहुत तेज गति वाला बनाया कि आप जल्दी से जल्दी काम करो बहुत सारे काम करो और फिर अपना मोक्ष ठीक है थी? तो ये मन मन की बात हो गई एक समय में एक काम करता है एक से अधिक ज्ञान की उत्पत्ति मन नहीं करता ये मन का रक्षण है सूक्ष्म शरीर का ये एक हिस्सा है ठीक है नहीं। नहीं। और अठारह पदार्थ जानना चाहते हैं अच्छा ठीक है चलिए सूक्ष्म शरीर में अठारह पदार्थ होते हैं जिसमें से एक मन है लिखना होता लिख लीजिए एक मन दूसरा बुद्धि दूसरा पदार्थ बुद्धि तीसरा पदार्थ अहंकार तीसरा कौन सा अहंकार इतने हो गए ठीक है पांच ज्ञाने द पांच कर्मेंद्रिया और पांच तन मात्राएं कितने होंगे इन अठारह तत्वों के समुदाय का नाम सूक्ष्म चलिए पांच ज्ञनेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया पांच तन मात्राएं इन्हीं का दूसरा नाम सूक्ष्म भूत है का दूसरा नाम है सूक्ष्म ठीक है तो ये 18 चीजों का जो समुदाय है बंडल इसका नाम है सूक्ष्म शरीर और ये सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ चलता है हर जन्म में ये शरीर तो बदल जाएगा ये स्थूल शरीर है जो दिख रहा है मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का जो शरीर सामने दिखता है आग से ये स्थूल शरीर है ये पंच महाभूत से बना है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तो इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है अठारह चीजों का वो आत्मा के साथ हर जन्म में चलता रहता है ये शरीर बदल जाता है सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता तो वो करोड़ों वर्षों तक वही का वही चलेगा ठीक है जैसे आप सुबह कार में बैठे गए यहां से गए रेलवे स्टेशन वहां कार छोड़ दिए ट्रेन में बैठ गए ट्रेन से पहुंचे दिल्ली दिल्ली में जाके ट्रेन भी छोड़ दी टैक्सी में बैठे गए फिर दस किलोमीटर टैक्सी में गए फिर उसको छोड़ दिया फिर दूसरी जगह में बैठ गए तो आप तो वही के वही लेकिन वाहन आपके बदल रहे हैं कभी कार में बैठते हैं कभी ट्रेन में बैठते हैं कभी टैक्सी में बैठते हैं कभी जहाज में बैठते हैं वाहन बदलते रहते हैं व्यक्ति वही का वही इसी तरह से आत्मा और सूक्ष्म शरीर वही रहता और स्थूल शरीर बदलते रहते हैं एक जना में मनुष्य का अगले जना में घोड़े का फिर गल का फिर बकरी का फिर लौट के वापस मनुष्य का स्थूल शरीर बदलते रहते हैं आत्मा नहीं बदलता और सूक्ष्म शरीर भी नहीं बदलता वो दोनों वही वही के कहते हैं कि अन्न से मन बनता है तो जब भोजन करते हैं तो तीन पदार्थों से मन ठीक है भी क्या ये अहंकार का भाग मानेंगे या उसके भूलक परिवर्तन होते हैं जो कहते हैं मन सात्विक हो गया तो कैसे इसमें क्या क्रम है, है शक्ति प्राप्त करता है अन्न ये ही ये ये है है गुरुजी बता रहे थे विद्यार्थी विद्यार्थी को कि हे जो मन है, ये अन्वय है। अन्वय से शक्ति प्राप्त करता है जैसे कार में पेट्रोल डालेंगे तो कार चलेगी और नहीं डालेंगे तो नहीं चलेगी तो पेट्रोल से कार को शक्ति मिलती उससे कार चलती तो ऐसे ही भोजन से मन को शक्ति मिलती है और मन काम करता है अगर भोजन खाना छोड़ देंगे तो दिमाग काम नहीं करेगा विद्यार्थी ने कहा गुरु जी बात समझ में नहीं आई अन्न में अब माना ये मन जो है अन्न से शक्ति प्राप्त करता है ये बात समझ में नहीं आई बोले नहीं आई तो कोई बात नहीं प्रैक्टिकल करा देता हूँ समझ आ जाएगी थ्योरी नहीं तो प्रैक्टिकल नहीं आएगी तो उसको पंद्रह दिन तक बोला छुट्टी करो रोटी नहीं खाना पंद्रह दिन बेचारे की छुट्टी करवा दी पंद्रह दिन खाना नहीं दिया और पंद्रह दिन के बाद बुलाया हाँ भैयावेद के मंत्र सुनाओ आपने याद किए थे ना सुनाओ बड़ा दिमाग लगाया उसको याद नहीं आया बोले गुरु जी याद नहीं आ रहा अच्छा यजुर्वेद के मंत्र सुनाओ वो भी याद नहीं आ रहा तो शाम के सुनाओ गुरु जी वो भी याद नहीं आ रहा बोले कुछ भी याद नहीं आ रहा बोले कुछ नहीं याद आ रहा अच्छा जाओ खाना खा कर तो उसको भेज दिया फिर तो नारद जी ने ना आगे अचाना फिर लौट करके आए बोले अब सुनाओ बोले अग्नि में वे पुरो एकम यज्ञस्य देवकृतिरम होतारम तत्धातम सनोपिते वसु नवे अग्ने सोपा यरो भव सजसवानो स्वस्थ एकविया अर्या लिया लगे बोले नहीं ये अलग हम हजुर जी को समझ में आ गया तो हमसे मन को शक्ति में की समझ में आ गया 15 दिन उन्होंने नहीं खाया तो मन ने काम छोड़ दिया दिमाग काम नहीं कर रहा याद नहीं आ रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा और हम खाना खाए, ताकत आ गई अब सब दिमाग ठीक चल रहा है कोई याद आ रहा है तो ये था वो अन्न वी मना अब जब मन सात्विक हो जाता है, राजसी को जाता है हो जाता है, उसका क्या मतरा हाँ जी मन जो राज वो तो एक बार हो चुकी जब सृष्टि बनी थी उस समय ईश्वर ने पहले सांख्य दर्शन पढ़ा ना हमने तो बतायावस्था प्रकृति प्रकृति महान महाव अहंकार अहंकारा पंच तन्मात्री उभय त्रस्तभूत पंचवंश तो प्रकृति से मारकत्व बना मारकत्व से अहंकार बना अहंकार से तन्मात्राएं और उभय तो उभय इंद्रियम दोनों प्रकार तो तो की करते तो इंद्रिया और आंतरिक इंद्रिय ये दो तरह की इंद्रिया मानती है तो बाह्य इंद्रिया है दस पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिय दस इंद्रियों का नाम है बाह्य इंद्रिया और एक है आंतरिक इंद्रिय वो है मन तो यहाँ पर अहंकार से उभय इंद्रियों अहंकार से इंद्रियों की और मन की उत्पत्ति हो गई तो एक बार मन बन गया सो बन गया अब बार बार थोड़ी बनेगा एक बार मकान बन गया सो बन गया अब रोज थोड़ी बनाएंगे उसको रोज नहीं बनाएंगे एक बार बन गया सो बन गया अब तो थोड़ा धूप गर्मी आएगी थोड़ा पानी छिड़क जाएंगे ठंडा हो जाए बस इतना ही करेंगे कई लोग रात को छत पर सोते हैं ना तो धूप पड़ती है छत गर्म हो जाती है फिर क्या करते हैं पानी करते। पान डालते हैं रात को पानी डालते हैं छत ठंडी हो जाती है फिर आराम से सोते नहीं तो पानी नहीं डाले तो सारी रात पीठ चलती रहेगी तो गर्म गरम लगेगी नींद नहीं आएगी तो जो रात को पानी डालते हैं छत के ऊपर वो सिर्फ छत को ठंडा करते हैं छत थोड़ी बनाते हैं उस तो मन को बार बार नहीं बनाते एक बार बन गया बन गया अन्न खाने से उसको शक्ति मिलती है और फिर मन ठीक से काम करता है तो अब जो किसी ने सात्विक अन्न खाया दाल सब्जी रोटी खीर पूरी हलवा ये सात्विक भोजन तो सात्विक भोजन खाने से मन के अंदर सत्वरे तीनों चीजें है तीन से ही बनाता सत्व से तो जब सात्विक भोजन खाएंगे तो मन का सत्गुण उभरेगा और वो अपना प्रभाव दिखाएगा और जब राजसिक भोजन खाएंगे मिर्ची मसाले अचार तीखे खट्टे चटपटी चीजें खाएंगे तो रजगुण उभरेगा पेंशन चलता सतुण बढ़ेगा तो अच्छे विचार आएंगे सेवा करो दान दो यज्ञ करो परोपकार करो ध्यान करो विद्या पढ़ो प्राणियों की रक्षा करो सत्गुण बढ़ेगा तो ऐसे विचार उठेंगे तो हम कहेंगे इसका मन सत्प्रधान सात्विक और जब चंचल हो जाएगा तो रजगुणा तब मन चंचल हो जाएगा तो फिर वो कहेगा चलो इधर चलते, चलते, उधर ये ये करते, वो करते, वो वो वो खाते, खाते, तो नहीं स्थिरता नहीं रहेगी चंचलता बढ़ जाएगी और इस प्रकार से उसमें स्वार्थ के विचार आ जाएंगे जब शत्रुगुण बरेगा तो कहेगा सेवा करो और रजगुणा तो मैं क्यों करो मैंने ठेका लिया क्या और बहुत सारे लोगे? और वो कर लेंगे महंगियों पर तो उसमें के तो इस प्रकार से रजोगुण रजोगुण है उभरता है और उसको उभारने वाला कारण वो है भोजन इसलिए कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा तो बनेगा मन जो तो बनेगा मन का तात्पर्य है कि मन की स्थिति वैसी बदल जाएगी बन तो चुका वो एक बार बन गया उसकी स्थिति बदलती रहती है। होगा मन तो जैसा हो आ, जैसा खाएंगे वैसा वैसा होगा मन। वैसा ये ठीक। हो जाएगा मन। राज्य करने खाएंगे तो राजसिक हो जाएगा और तमसी करे खराब पियेंगे तो फिर गर्दन पकड़ लेगा दूसरे मारामारी करेगा चोरी करेगा टकेगी तो तो हो गया तो उस समय तमोगुण तमोगुण उभर जाएगा जाएगा पीने से भांग पीने से से भांग चीजों का का प्रयोग करने मन में फिर जाएगा। ऐसा हो। इसलिए सात्विक भोजन खाओ मत खाओ मत खाओ मत मत भी दूध फल मिठाई दाल रोटी सब्जी खाओ इस तरह से ठीक जी। है हाँ जी। तो ये और पढ़ना लिखना आप उपन्यास पढ़ो तो आपकी मन की स्थिति हो हो जाएगी। पढ़ो तो जाए। है ना? तो पढ़ने लिखने से दृश्य देखने से आप सीरियल देखो अच्छा कोई सात्विक उपदेश सुनो प्रवचन सुनो टीवी सीरियल है या सामने सत्संग में बैठो आप सत्संग में बैठे अच्छी बात सुन रहे हैं तो आपका मन सात्विक हो जाएगा और यहाँ से शांति पाठ होगा बाहर जाएंगे प्रसाद उगा के फिर दुनिया दिखेगी फिर घूम जाएगा अभी तो सात्विक बाहर रोड पे आते ही बाजार में जाते घूम जाएगा, फिर राजीव तो हो जाएगा कहीं हॉल में गुजरे तो हॉल गड़गड़ हो जाएगी इस तरह से दृश्य देखने से बातें सुनने से चर्चा करने से पढ़ने लिखने से स्वाध्याय करने से बहुत तरीके से मन में परिवर्तन आता है सात्विक भी हो सकता है राजसिक भी हो सकता है तामसिक भी हो सकता है फिर ईश्वर का ध्यान करेंगे सात्विक हो जाएगा हवन करेंगे सात्विक हो जाएगा तो ऐसे ऐसे कई तरीकों से वो बदलता है ठीक हो गया चलो तो यहाँ तक हम पहुंच गए कि मन एक समय में एक ही काम करेगा अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं करेगा ये मन का लक्षण तो बारह प्रमेहों के नाम फिर दोहराएंगे आत्मा, आत्मा, शरीर, शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय, अर्थ, अर्थ, बुद्धि, बुद्धि, मन, मन, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, दोष, दोष, हल, हल, दुख, दुख, तो बारह में से छ हो गए मतलब आत्मा शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि और मन छह की बात हो गई हल हम है प्रवृत्ति ये कौन सा सूत्र है अब सूत्री बोलिए प्रवृत्ति प्रवृत्ति वाक वाक बुद्धि बुद्धि शरीर शरीर आरंभ ये प्रवृत्ति की परिभाषा बता रहे प्रवृत्ति का अर्थ है कर्म क्या से कर्म तो कर्म हम तीन तरह से करते हैं आपने बहुत बार सुना मन से वाणी से शरीर से ठीक है ना मन वाणी और शरीर से कर्म करते हैं बस ये तीन शब्द लिखते हैं वाक बुद्धि शरीर वाक का मतलब तो? वाणी और शरीर का मतलब तो? शरीर और बीच में क्या है अब यहाँ बुद्धि का अभी दो शुक्रवार का अर्थ बदलेगा यहाँ बुद्धि जब कार्य करेंगे मन क्योंकि कर्म तीन साधनों से होते मन वाणी और शरीर दो शब्द बड़े सरल है स्पष्ट है आप समझ रहे हैं वाक और शरीर तो फिर प्रसंग को देखते ध्यान में रख लो कि यहाँ बुद्धि का अर्थ मन करना पड़ेगा तो वाणी मन और शरीर से जो क्रियाएं की जाती है आरंभवागे शब्द है जो तो क्रिया की जाती है उसका नाम प्रवृत्ति है यानी कर्म तो हम मन से वाणी से शरीर से तीन तरह से कर्म करते हैं इन कर्मों को जानना बहुत जरूरी है मन को जानना जरूरी है बुद्धि को ज्ञान विज्ञान को जानना जरूरी है भूतों को इंद्रियों को आत्मा को शरीर को ये सारे कर्मे हैं इन सबको जानना आवश्यक है जब तक इनको नहीं जानेंगे मोक्ष होने वाला नहीं है इलेक्ट्रॉन को जानो या जानो? चलेगा आप पायलट बनो या बनो चलेगा मोक्ष हो जाएगा और ये मन को नहीं जाना तो मोक्ष नहीं होने वाला हाँ हाँ लेकिन मोक्ष में जाना हो तो पायलट बनना गुण जरूरी नहीं है उसके बिना भी मोक्ष हो जाएगा और यदि कर्म फल नहीं जाना तो नहीं होने वाला इसको जानना जरूरी है इसलिए बारह बर्मे इनका नाम रख दिया की इनके जाने बिना मोक्ष ठीक से नहीं होगा इसलिए हम कर्म की बात चल रही है प्रवृत्ति तो कर्मों को जानो हम मन से कर्म करते हैं वाणी से कर्म करते हैं शरीर से कर्म करते हैं अच्छे भी करते हैं बुरे भी भी भी करते भी करते करते हैं हैं हैं थोड़े ज्यादा तो कैसे कैसे कर्म करते हैं वो सारा जानना पड़ेगा तो कर्म की जो परिभाषा लिखी है महर्षिनंद जी ने आयुर्देश रत्नवाला में धर्म देवी बैठे का मन इंद्रियां और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है शुभ अशुभ मिश्र कर्म कर्म का तो तीन प्रकार तो जो जो के और मिश्र जैसे देखिए जीव चेष्टा विशेष करता है यहाँ परिभाषा में लिखा है चेष्टा विशेष मुझे आपका ध्यान इस शब्द पे लाना है चेष्टा विशेष तो जीव जो चेष्टा विशेष करता है मन से इंद्रियों से और शरीर से अर्थवाणी करने का का मन वाणी शरीर से जो जीव चेष्टा विशेष करता है उसका नाम कर्म है तो चेष्टा विशेष कहने का तात्पर्य होगा कि कोई सामान्य चेष्टा भी होनी चाहिए अगर सामान्य चेष्टा कुछ नहीं है तो फिर विशेष भी कुछ नहीं सामान्य और विशेष को कंपेरेटिव टर्म इस तो बड़ा भाई है छोटा तो भी, भी होगा अगर एक आदमी का एक ही बेटा हो तो उसको बड़ा नहीं कह सकते दो होंगे तो कह सकते हैं ये, है, ये, है। है ये तो सामान्य है। है, तो है, तो मतलब भी।, है, तो भी है तो यहाँ लिखा है चेष्टा विशेष जीव जो चेष्टा विशेष करता है वो कर्म है तो फिर चेष्टा विशेष कार्य हुआ ऐसी चेष्टा ऐसी क्रिया जिससे कुछ परिणाम निकले कोई अच्छा बुरा परिणाम निकलना चाहिए कोई हानि लाभ होना चाहिए वो है चेष्टा विशेष और कोई चेष्टा सामान्य है तो उससे कोई हानि नहीं कोई लाभ नहीं कुछ नहीं बस सामान्य उसका कोई फल नहीं मिलेगा यहाँ जो चर्चा चल रही है कर्म की वो फल देने वाले कर्मों की चर्चा है तो दो तरह के कर्म हो गए एक फल देने वाले एक न देने वाले जो देने वाले फल देने वाले वो चेष्टा विशेष है और जो फल नहीं देते वो चेष्टा सामान्य है उदाहरण अब देखिए मेरा हाथ है मैंने इसको यहाँ रख दिया घुटने पर ठीक है और थोड़ा सा हिला दिया ऐसे जरा सा हिला दिया तो चेष्टा तो ये भी है और ये सामान्य चेष्टा ये विशेष चेष्टा नहीं ये सामान्य कही है इससे कोई हानि नहीं कोई लाभ नहीं किसी को नुकसान नहीं कोई फायदा नहीं कुछ है, इसलिए इसको छोड़ दो इसको यहाँ कर्म हम भरना नहीं किया ये सामान्य चेष्टा लेकिन अगर मैं इस हाथ से यज्ञ करता हूँ हूँ देता हूँ इस हाथ से किसी की सेवा करता हूँ किसी को भोजन खिलाता हूँ किसी का कमरा साफ कर देता हूँ झाड़ो ब्वचा लगा देता हूँ है तो किसी को बिटाई करता हूँ तो ये चेष्टा विशेष हो जाएगी अब ये चेष्टा विशेष हो जाएगी क्योंकि इससे कुछ विशेष परिणाम निकलेगा हानि होगी लाभ होगा कुछ तो होगा अगर खाम खा किसी की पिटाई कर दी तो ये हानि होगी तो ये अशुभ कर्म हो जाएगा और अगर इस हाथ से किसी की सेवा करके किसी का भोजन ला दिया बर्तन धो दिए झाड़ू पोचा लगा दिया किसी रोगी का हाथ पैर दबा दिया तो ये चेष्टा विशेष हो उसको फायदा हो गया उसको सुख मिलेगा तो यहाँ चेष्टा विशेष का तात्पर्य इस तरह के कर्मों से है जिसका कोई विशेष परिणाम निकले अच्छा या बुरा कोई भी परिणाम निकले वो है चेष्टा विशेष तो हम शरीर से भी ऐसे चेष्टा विशेष करते हैं वाणी से भी करते हैं और मन से भी करते हैं तीनों से करते हैं तीनों से हम सामान्य क्रिया भी करते हैं विशेष क्रिया भी करते हैं इसलिए इन सारी बातों को जानना पड़ेगा लोग तो नशे में चल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ साफ साफ धुर्य मान आज जो दुनिया चल रही है उनको पता ही नहीं है क्या कर रहे। और इसका क्या परिणाम निकलेगा आगे और जूठा रू लगाया बिना परमाणु बोलते रहते रहते हैं वो समझते दुनिया है जबकि ये सारे काम है ये सारे चेष्टा विषय तो हाँ, तो कारण तब तब नहीं है इसलिए अविद्याण उनके लिए काम कर रहे हैं कहीं अविध्याण है कहीं स्वार्थ है कहीं तो पता है उनको हम धूल बोल रहे हैं ये गलत है हम रिश्वत ले रहे हैं ये गलत है। जो ऑफिसर रिश्वत लेते हैं उनको पता नहीं है मन पर थोड़ी पढ़े लिखे समझदार है उम्र है तो अकल नहीं क्या रिश्वत नहीं लेनी चाहिए ले रहे तो ये स्वार्थ के कारण पाप कर्म कर रहे आगे दंड तो तो दंड <laughs> <laughs> तो तो तो अगले जनमेगा ना दंड अगले जनम में दंड मिलेगा ये गाय घोड़े सुगर कुत्ते मिली किसने बनाए बना। अच्छा निर्दोष को बनाया या अपराधियों को निर्दोष को। बनाएगा नहीं तो न्याय करेगी वही कुत्ता बनेगा कोई पेड़ बनेगा कोई वृक्ष बनेगा कोई वृक्ष बनेगा तो शेर बनेगा कोई भेड़िया बनेगा कोई बनेगा ये जितने प्राणी है देखो ये वही लोग है तो पिछले दिनों में चोरिया कर रहे, या, रहे थे, अच्छा कर रहे थे।, थे, थे। है या ना तो ईश्वर तो तो तो से पूछ के करेगा वो अपने काम में स्वतंत्र है तो वो स्वतंत्र वो थोड़ी देगा को तो देना ईश्वर का अधिकार है उसका क्षेत्र है वो अपनी मर्जी से देगा जो उसका फार्मूला उसके हिसाब से देगा हमारी इच्छा से नहीं देगा बता दी आप कुछ कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा कुछ का कुछ का तीसरे में चौथे में पांचवे में दसवें में कुछ का मोक्ष में, में, में, दस में, दस में कुछ का है। और कुछ कर्मों का फल मोक्ष से लौट करके मिलेगा ये फार्मूला है गाय को तो हम माता मानते हैं स्वामी जी उसकी पूजा करते हैं माता के तौर पर उसके देता है वो तो अपराधिक अच्छा तो गाय को अपने बिस्तर में क्यों चलाते <laughs> इसको गौशाला में क्यों रखते हैं उसको अपने कमरे में अलग बनाए ना अपने साथ एसी में नहीं छुलाते तो तो तो सोते ठीक तो के पंखा लगाते ना? ना तो गाय को माता इसलिए मानते है कि गाय अन्य प्राणियों की तुलना में अच्छी है कुत्ते कधे सांप बिच्छू से अच्छी है बेटर है इसलिए उसको ऊंचा तरह दिया लेकिन मनुष्य से नीचे मनुष्य से नीचे और कुत्ते से ऊँची है इसलिए हम प्राणियों में उसको ऊंचा मानते हैं उससे हमको लाभ अधिक है गाय का दूध गाय का घी दही मक्खन मलाई उसका गोबर गोमूत्र सब काम आता है बढ़िया काम आता है औषधि में दवाइयों में सब जगह काम आता है बुद्धिवर्धक है स्वास्थ्य रक्षा का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है हार्ट अटैक बीमारी से बचाता है इसीलिए हम गाय को सम्मान देते हैं भैंस को नहीं देते क्योंकि भैंस वाला इससे कटवाड़ा ठीक है तो तो ये बात तो शरीर से भी कर्म करते है वाणी से भी कर्म करते हैं और मन से भी करते तो ये शरीर के कर्म हो गए ये थे करना दान देना सेवा करना परोजगार कर करना रक्षा करना लूट मार करना चोरी करना टपेती करना हत्याएं करना अपहरण करना स्मगलिंग करना ब्लैक करना ये सारे शरीर के कर्म कुछ अच्छे कुछ बुरे तो ईश्वर कहता है अच्छे काम अच्छे काम करोगे तो मनुष्य बनाऊंगा, बुरे काम करोगे तो कुत्ता-गधा, सांप, किता बनाऊंगा, भेड़ बकरी बनाऊँगा भेड़ मछली बनाऊँगा बनाऊंगा, बनाऊँगा मकोड़ा बनाऊंगा, पशु पक्षी जैसे कर्म वैसा कर इसलिए कर्मों को जानना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या गलत बहुत एक एक मिनट हमको सावधान रहना पड़ेगा पूरा आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं हर समय सावधान रहो जहाँ भी गलती की हमारे खाते में एंट्री हो जाएगी जैसे मॉल में आप जाते हैं वहाँ कैमरे लगे रहते हैं अच्छा मालिक लिखा रहता है यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है और आप कैमरे की नज़र में तो आप कितने सावधान हो जाते हैं जहाँ लिखा है कि आप कैमरे की नज़र में तो आप सावधान हो जाते हैं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए फंस जाएंगे खा खा और जहाँ कैमरा नहीं लगाए वहाँ पर लापरवाही से चलते ठीक है थीके? तो जब कैमरे के जानकारी होते ही कैमरा लगाए तो आप सावधान हो जाते हैं तो ईश्वर का कैमरा तो 24 घंटे लगाए उसको भूल जाते हैं तो भगवान का कैमरा तो 24 घंटे लगाए सर्वे हमारे वो तो, तो हर समय नोट करता है तो ऐसे हमको तो सावधान होना पड़ेगा सोच समझ के काम करना पड़ेगा कोई भी काम करने से पहले विचार करना पड़ेगा ये ठीक है अगर, अगर गलत काम करूँगा तो ईश्वर दंड देगा एक व्यक्ति ने कहा मेरे भाई ने मेरी सारी सम्पत्ति छेली तो मैंने कहा अच्छा बोला मेरे साथ अन्याय नहीं है मैंने कहा है तो फिर उस भाई ने मेरे साथ अन्याय क्यों किया तो मैंने कहा इसलिए किया कि आपके भाई के सर में आपका दिमाग रखा हुआ नहीं है क्या बोला आपके भाई के सर में आपका, दिमाग आपका दिमाग रखा हुआ अलग तो तो है।, तो है मैंने कहा न्याय में लिखा आप ये है आपकी गलती है क्या लिखा है मैंने कहा यही लिखा है की आपने जन्म मिले यही गलती आप जन्म लेना बंद कर दो आपका भाई आपको नहीं छेगा कोई कम नहीं करेगा तो जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा अन्याय होगा और हम अन्याय करेंगे तो हमको दंड मिलेगा दूसरा व्यक्ति अन्याय करेगा उसको दंड मिलेगा इसलिए सावधान रहो कर्म करने से पहले सोचो क्या कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ शरीर से कर रहा हूँ वाणी से कर रहा हूँ मन से कर रहा हूँ कैसे क्या क्या कर रहा हूँ सारा सावधानी से चेक करना पड़ेगा और ऐसे सावधान रहना पड़ेगा जैसे ईश्वर का सी कैमरा लगा हुआ है चौबीस घंटे ऐसे सावधान रहना पड़ेगा जब आपको ये ध्यान रहेगा कि ईश्वर हमको 24 घंटे देखता है तब आप गलती नहीं करेंगे क्यों तो नहीं करेंगे इसके पीछे कारण है, वेदों तो का एक सिद्धांत है आप भी बोलिए दंड के बिना कोई सुधरता नहीं कोई नहीं, कोई नहीं।, ये नहीं हो। जब चौराहे पर पुलिस वाले खड़े पुलिस वाले पांच सात आठ दस लोगों की टीम है उनके भी है, चालान मुक्ति क्रॉस करेंगे? नहीं क्यों? है तब तब निकल तो साथ में लिखा हो, भाग जाएंगे कहीं भी तो भाग जाएंगे तो कई भी तो रुक जाएंगे ये हर एक व्यक्ति की सिंसियरिटी पर कर डिपेंड करता है कि वो कितना सिंसियर है एक व्यक्ति को आज तत्काल दंड मिलेगा एक को तीन दिन बाद मिलेगा एक को दस दिन बाद मिलेगा और एक को दो साल के बाद मिलेगा तो जो सिंसियर होगा वो कहेगा चाहे आज दंड मिलेगा चाहे दो साल बाद दंड तो भोगना ही पड़ेगा तो फिर वो अपने आप से पूछेगा क्या मैं दंड भोगना चाहता हूँ बोलिए नहीं चाहता तो चाहे आज मिले दो सौ साल बाद मिले मुझे तो दम नहीं चाहिए नहीं थे तो रुक जाएगा और जो लापरवाही वो निकल जाए वो कहेगा अभी तो खाओ पियो मजा करो कल किसने देखा देखी भाई अभी तो कर लो तो लगभग दुनिया के लोग अभी इस सिद्धांत में चल रहे हैं अभी तो कर लो कल किसने देखा है अगला जन्म किसने देखा हम बार बार कहते हैं भगवान सुबर बनाएगा कुत्ता बनाएगा भेड़ी बनाएगा बकरी बनाएगा लोग कहते हैं अगला जन्म किसने देखा अभी तो कर लो मजा बस इस सिद्धांत पे लोग चल रहे हैं इसलिए बाहर खा रहे हैं इसलिए वो पाप कर रहे हैं पर जो बुद्धिमान है वो ये सोचता है कि चाहे अब दंड मिले चाहे 200 साल के बाद दंड तो मिलेगा और मैं दंड तो भोगना चाहता ही नहीं चाहते तो एक ही रास्ता है गलती बंद करो गलती मत करो इसलिए वे दो में लिखा है दंड के बिना कोई सुधरता नहीं तो दंड को याद रखेंगे इसलिए कर्मों को जानना आवश्यक है कौन सा कर्म अच्छा कौन सा बुरा अच्छा करेंगे बुरा नहीं करेंगे ये सब करना पड़ेगा सावधानी से तब हमारा मोश होगा नहीं तो नहीं होगा तो ये है जी जो कर बोलिए ना क्रिया मुझे कम से कम तो से क्रिया और और क्रिया हाँ, क्रिया कार्य हम करते हैं क्रिया बहुत अच्छा तो वैशेषिक मैंने पाँच कर्म बताए उत् क्षेपण और क्षेपण आकुंचन प्रसारण और कमन ये पांच प्रकार के कर्म होते हैं वो तो क्रिया मात्र का नाम है कोई भी सामान्य क्रिया वो तो सामान्य क्रिया वो फल देने वाली क्रिया नहीं है देखिए ये हाथ है ये ऊपर हो गया ये उत्षेपण है और ये सामान्य सी क्रिया है इसका कोई फल नहीं मिलेगा वैशेषिक की भाषा में ये कर्म है मेरा हाथ ऊपर गया ये कर्म हो गया उत्षेपण हो गया ये अवक्षेपण हो गया नीचे आ गया आकुंचन सिकुड़ना एक चंदर फैला रखी थी वो सिकुड़ दी थोड़ी सी ऐसे इला दी फिर सिकुड़ी हुई थी तो फैला दी ये प्रसारण हो गया और गमन ऐसे हो गया दाएं बाएं चलना है या गति करना थोड़ी मोटी तो ये तो वैशेषिक कर्म हो गए ये फल देने वाले नहीं है फल देने वाले ये कर्म है विशेष चेष्टा यज्ञ करना दान देना चोरी करना धक्का मुक्की करना देना। ये सारे विशेष चेष्टा है यह अलग है रहा है कभी कभी वो विशेष वो जो क्रियाए हैं वैशे वाली जब विशेष चेष्टा का रूप धारण कर लेंगे तब वो फल देने वाली बनेंगे अगर कोई विशेष चेष्टा के रूप में वो नहीं किया, नहीं किया ऐसे दिया, तो फिर उसका कोई फल नहीं होगा और क्रिया कार्य और कर्म तो ये सामान्य बोलचाल की भाषा में तो समानार्थक है इक्वलेंट वर्ड्स सामान्य भाषा में भाई तू कैसे क्रिया करता है तू कैसे कार्य करता है तू कैसे कर्म करता है ये सामान्य भाषा में तो ठीक है सामान्य अर्थक में लेकिन दर्शन में वह प्रसंग को देखना पड़ता है कहीं कार्य शब्द वस्तुओं के लिए आता है एक कारण वस्तु एक कार्य वस्तु आटा कारण वस्तु रोटी कार्य वस्तु वह कार्य वस्तु रोटी के लिए कार्य शब्द का प्रयोग करेंगे मट्टी से घड़ा बनाए तो घड़े को कार्य बोलेंगे मट्टी को कारण बोलेंगे इस तरह से तो कार्य शब्द वहाँ वस्तु के लिए होगा और यहाँ कार्य यहाँ कार्य शब्द तो क्रिया के लिए क्रिया हो या कर्म हो अथवा अच्छा कार्य हो तो चालू भाषा में तो ये समानार्थक है दर्शन में कर्म का मतलब एक्शन और कार्य का मतलब वस्तु जो प्रोडक्ट है जो बनाई गई इस तरह से जी ठीक हो गया तो हम लौट लौटके आएंगे अपने प्रसंग पर कर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि शरीर के कर्म हमको समझ में आ गए अच्छे कर्म बुरे कर्म यज्ञ करना दान देना सेवा करना ईश्वर का ध्यान करना ये कैसे कर्म अच्छे, अच्छे कर्म और चोरी करना धक्का मुक्की करना अन्याय करना प्राणियों की हिंसा करना अंडे मांस खाना शराब पीना ये कौन से कर्म बुरे कर्म अब वाणी के कर्म सत्य बोलना मीठा बोलना प्रसंग के अनुकूल बोलना ठीक है सभ्यता से बोलना नम्रता से बोलना ये सारे अच्छे का वाणी के का और झूठ बोलना छल करना दूसरे को मिस करना गलत दिशा में भटका देना गलत सलाह देना बिना प्रसंग के बोलना भाई का बोलना निंदर चूली करना तो ये सारे पानी के अशुभ पर इनके इसलिए बोलने से पहले सावधान रहे क्या बोल रहे क्यों बोल रहे सोच समझ के बोलोर दंड देगा <laughs> दंड याद रहेगा तो आप सुधरेगे नहीं तो नहीं सुधरेगे अब मन के काम मन के कर्म मन में दया की भावना रखना सर्वे भगवत सुखी न सर्वे संतु निराया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कष्टित दुख भाव भगे तो सब लोग सुखी रहें सब लोग स्वस्थ रहें कोई रोगी ना हो सब लोग धनवान हो बुद्धिमान हो धार्मिक हो सदाचारी हो अच्छे काम करें और सुखी रहें इस तरह की जो हम भावना रखते हैं मन में ये मन का शुभ कारण ईश्वर भी है कर्मफल भी है पुनर्जन्म भी है मुक्ति भी है बंधन भी है इन सब बातों में विश्वास रखना ये अस्तिका नाम का मानसिक कारण है इसको बोलते हैं ये सुनी सुनाई कर्म है ऐसा लोग जो मानते कहते हैं वो सब नास्तिक और ये मन का कर्म है इसका दंड मिलेगा ठीक है ना और मन में ऐसी बुरी बुरी भावनाएं रखना हे भगवान इसकी टांग टूट जाए इसके मकान में आग लग जाए इसका सर टूट जाए ये बीमार हो जाए परीक्षा में फेल हो जाए ये मन में बुरी बुरी बात सोचना ये सारे मन में कर बुरे तरह इसका दंड मिलेगा वो जैसे अच्छी भावना थी उसका अच्छा फल मिलेगा सर्वे बहुत तो सुखी वो अच्छी भावना थी ये खराब भावना है उसका इनाम मिलेगा इसका दंड मिलेगा तो इसलिए सूत्रकार कहते हैं मन वाणी शरीर से जो हम चेष्टाएं करते, करते हम कर हैं क्रियाएं करते कर हैं वो कर विश्लेषण करो अच्छे काम करो बुराई से बचो वरण दंड भोग करो ईश्वर माफ नहीं करता है माँग कोई, कोई शब्द ही नहीं है ईश्वर के शब्द कोश में माफी का कोई शब्द है ही नहीं वहाँ पे दे दे देरी ईश्वर दे की न्याय में देरी नहीं होती कोर्ट में होती है ईश्वर का न्याय ठीक समय पर होता है आप उत्तावल करते है आपकी गड़बड़ है बताओ कैसे एक व्यक्ति ने आम का भी दिया कौन सा और उसने कहा दो महीने हो गए अब तक फसल नहीं मिली वो है बहुत देर हो गई दो महीना हो गए अब तक आम की फसल नहीं मिली फिर चार महीने होंगे तब भी नहीं फिर आठ महीना हो गया तब भी नहीं गया और वो कह रहे थे भगवान बहुत इतना इंसाफ करता है कि तो बहुत अन्याय करी, आठ महीना हो गया अब तक काम नहीं किया बहुत देर से देता है क्या उसकी शिकायत ठीक है क्या गलत, गलत है आम के बीज का फल देने का समय दो महीना नहीं है चार महीना नहीं है आठ महीना नहीं है कई वर्ष लगते हैं आम के बीज की फसल लेने में ठीक है ना? और पालक मोदी थी तो ठीक है पंद्रह में हो जाएगी चावल बोल दिया तो साठ सत्तर दिन में हो जाएगा और गेहूं बोल दिया तो तीन चार महीने में हो जाएगा और आम बोया तो कई वर्ष लगेंगे हाँ वो बीज तो बोए आम का और फल चाहे दो महीने में तो ये उसका आरोप झूठा है ईश्वर ने ठीक समय पर देना है ठीक समय पर दिया है देश से नहीं दिया दोष हमारा है हम तो उतावल कर रहे हैं जल्दबाजी लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ के के अलग समय है समय है पर हाँ। पर है इसी इसी प्रकार ये हमारे कर्मों हम जो जो कर्म करते हैं वो बीज किस किस, के मिलते है, किस, -किस के जो बहुत में बहुत पाप करता उसको जगह मिलता जैसे गौ काटते रहते पचास साठ साल का प्रधानमंत्री को काटते फिर देखा मिलता है हाँ। राजीव गांधी को मार दिया तो उसका दंड मिला, के नहीं।, है, उसका मिला के नहीं तो जो अच्छे काम करता है इसी में, पूरी तकियत लगा के उसकी उन्नति भी इसी जन्म में होती है फटाफट जैसे स्वामी दयानंद की उन्नति होगी उन्होंने खूब जम के तपस्या की कुछ दो आदमी ऐसे देखते स्वामी जी देखने में आते हैं कि वो बहुत पाप कर रहे हैं हम रोज देखते हैं चोरी करता है डाके मारता है आदमी मारता है और वो बड़ी आसानी से मर जाता है पता नहीं। उसको वो आगे मिलेगा इस बात है हम सोचते हैं बहुत भुगत क्या मरेगा लेकिन नहीं ऐसा ये आपकी भूल है ये आपकी भूल है आप चाहते हैं कि इसी जन्म में मिलना चाहिए मान ये आपकी भूल है क्या भूल है इसमें सुनिए कर्म करने में आप स्वतंत्र है फल भोगने में आप स्वतंत्र नहीं हैं। फल किसके आदेश है तो आपको परमात्मा से पूछना चाहिए ना कितने बाप कर रहे है, हैं और आप लोग से चाहते हैं मिलना चाहिए वो आपका गुलाम नहीं है ईश्वर आपके गुलाम थोड़ी है तो आपसे पूछ के देगा या आपकी इच्छा अनुसार देगा ईश्वर का कानून है जो इस तरह के बाप करता है या तो ईश्वर ने हमको राजा को छूट दे रखी है कि इस तरह के जो कसाई तो हो उल्टे सीधे पाप करते उनको जेल में में तो जन्म करेगा तो क्यों हाथ का देखो राजा ने वहाँ दंड दे दिया ना तो फटाफट सुधार दिया इसलिए तो कह रहा था दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है वही गारीख है आज की कलयुग जो कहते साहब आजकल बड़ा कलयुग है तो यहाँ खूब घोटाले होते हैं अरे कलयुग दुबई में नहीं कलयुग भारत में ही कलयुग है दुबई में क्यों नहीं कलयुग तो ये सब झूठे आरोप है कलयुग के कारण पाप नहीं बढ़ा है ये राजाओं की लापरवाही की वजह से बढ़ा है वहाँ राजा कड़ल है टाइट है वो फट अपराधी को दंड देते इसलिए वहां अपराध कंट्रोल में है और यहाँ के राजा ढीले इसलिए यहाँ कंट्रोल नहीं होता ठीक है तो ईश्वर अपनी न्याय व्यवस्था से देगा आपकी इच्छा से नहीं देगा और ईश्वर की न्याय व्यवस्था ये है जो लिखिए सूत्र में और प्रकाश में महास्मृति में लिखी है जो इस तरह के पाप करेगा उसको अगले जन्म में इस तरह का फल मिलेगा योगदर्शन में लिखिए दृष्ट द्रिश्ट आदृष्ट जन्म वेदनिया कुछ कर्मों का फल इस में कुछ का फल अगले जन्म में कुछ का फल और तीसरे में कुछ का चौथे में जब नंबर आएगा तब उसकी व्यवस्था को हमें जानना चाहिए ठीक है तो के कर्म मन के कर्म शरीर के कर्म तीनों तरह से कर्म करते हैं हम उनका विशेषण करें अच्छे काम करें बुराई से बचें। एक व्यक्ति ने पूछा कि शरीर के आपने बता दिया विशेष कर्म और सामान्य कर्म यज्ञ करना दान देना चोरी करना विशेष कर्म शरीर के और हाथ हिला दिया पांव हिला दिया गर्दन हिला दी, ये सामान्य कर्म ये शरीर का हो गया तो वाणी का सामान्य कर्म क्या है वाणी का विशेष कर्म तो बता दिया झूठ बोलना सच बोलना कठोर बोलना सभ्यता से बोलना तो वाणी का सामान्य कर्म कौन सा जिसका कोई फल नहीं है तो वाणी का सामान्य कर्म है एक व्यक्ति अपने कमरे में बैठा था और ऐसे बैठे बैठे गुरु <गया> सामान्य इसका कोई फल नहीं कुछ भी गुनगुना रहा हो यदि ईश्वर की स्तुति भी साफ कर ले फिर तो विशेष हो जाएगा फिर विशेष और ऐसे काम कर जैसे कोई काम मार रहा रहा <laughs> है है में में लगा सपने पर हाँ वो भी करना हाँ सुबह से विचार शुरू करता है जैसे ही नींद खुलती है विचार शुरू हो जाते हैं हाँ या ना और सारे दिन भर चलते जब तक पैसे लेने। और मेरे पास पैसे है ले जाना और मैं प्रबंध कर नहीं पाया तो सुबह दस बजे सोचता है कि आज व्यापारी आएगा शाम को बजे पैसे लेने। तो क्या करो सच बोलूँ या झूठ बोलो उसको ईमानदारी से साफ साफ बता दूँ या बेवकूफ़ बनाऊँ क्या करूँ ऐसे वो विचार सोचता है मन में ठीक है तो जब तक दो विचार रहेंगे सच बोलूँ या झूठ बोलू चोरी करूँ या नहीं करू जब तक ये दो विचार रहेंगे ये मन की सामान्य क्रिया है ये अभी कर्म नहीं बना इसका दंड नहीं मिलेगा इसका कोई फल नहीं मिलेगा जब आप इन दो में से एक विचार का फैसला कर देंगे, डिसीजन ले लेंगे कि हाँ करेंगे ले ले ठीक है समझ में आया ना तो दिन भर विचार चलते रहते हैं अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं चोरी करो या नहीं करो झूठ बोलो या नहीं बोलो हेरा फेरी करो या नहीं करो धक्का मुर्की करो या नहीं करो जब तक दो विचार हैं तब तक वो सामान्य चेष्टा है मन की उसका फल नहीं मिलेगा जब डिसीजन ले लिया तब मिलेगा अब वो विशेष क्रिया होगी मन की तो इस तरह से हमको ये सब कर्मों को जानना पड़ेगा कौन से सामान्य क्रिया कौन सी विशेष क्रिया मन की कौन सी शरीर की कौन सी वाणी की कौन सी फिर ये अच्छे काम है ये बुरे काम है अच्छे करने हैं बुरे नहीं करने हैं इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके मोक्ष होगा ऐसे नहीं होगा ये हो गया प्रवृत्ति ठीक है अब सूत्र देखिए दोष प्रवृत्ति के बाद अगला है दोष बोलिए प्रवर्तना, प्रवर्तना लक्षना, लक्षना, दोशा, दोशा। तो दोष वो है जो प्रवृत्ति को उत्पन्न करने के स्वरूप वाले हैं लक्षण मानी स्वरूप प्रवर्तना लक्षणा जो प्रवृत्ति को यानी कर्म को उत्पन्न करने के स्वरूप वाले हैं मतलब जिनका स्वरूप ऐसा है जो कर्म को पैदा करते हैं कर्म करने में जीवात्मा को प्रेरित करते हैं प्रेरणा देते हैं करो ऐसी चीजें जो व्यक्ति को कर्म करने में प्रेरित करती है उनका नाम है दोष वो दोष है राग द्वेश है दोष व्यक्ति राग से प्रेरित होकर कर्म करता है द्वेष से प्रेरित होकर कर्म करता है किसी का भला चाहता है किसी से दुश्मनी करता है किसी को सुख देता है किसी को मारामारी करता है तो ये राग द्वेश के कारण व्यक्ति ऐसे काम करता है उसको अपने परिवार से बच्चों से राग है तो उनके लिए वो पैसे कमाता है पड़ोसी तो के लिए नहीं कमाता अपने बच्चों के लिए खूब कमाता है अपने बच्चों को खूब देता है पड़ोसी के बच्चे को नहीं देता या और दस बीस मकान दूर वाले को नहीं देता तो ये राग द्वेष जो है ये कर्म करने में हमको प्रेरित करता है इसलिए इसका नाम है दोष ठीक है। तो बाकी इसी का परिवार है तो दो उन्होंने से बताए फिर एशिया है काम है क्रोध है लोभ है अभिमान है अविद्या सारे के सारे हालात है इन्हीं से प्रेरित होकर व्यक्ति सारे काम करता है। तो इनको जानना जरूरी है राघ को एक व्यक्ति कहने लगा कि मेरे मन में किसी के प्रति लेश मात्र भी द्वेश नहीं है जबकि व्यक्तिगत जीवन में जानता हूँ तक में डूबा है, सर से पांव तक पूरा द्वेश में डूबा <laughs> है, और वो कहता है मेरे मन में किसी के प्रति लेश मात्र भी द्वेश नहीं तो लोग समझते ही नहीं हम द्वेश कर रहे हैं जबकि वो द्वेश में डूबे हुए फिर भी कहते हैं हम द्वेश नहीं करते खूब राग में डूबे और कहते मुझे कोई राग ही नहीं तो इसलिए बहुत सावधानी से पहचानना होगा हमें राग है या नहीं है द्वेष है या नहीं है तो कैसे पहचाना होगी जिस वस्तु में राग है बोलिए यदि वो वस्तु नहीं तो दुख होगा अब पहचान लो राग है कि जिस वस्तु में आपको राग है यदि वो खाने पीने आदि कोई भी वस्तु हो यदि वो वस्तु आपको नहीं मिली तो आपको दुख होगा अगर दुख होता है तो समझ लो राग है मान लो आपकी माता जी ने कहा भाई आज शाम को मटर पनीर बनाएंगे है और फिर आप शाम को खाने के लिए बैठे तो आपको फिर खिला मुंह मुँह की डाल और मटर पनीर बनाया तब देख लो दुख होगा कि होगा अगर दुख होगा तो समझ लो आपको उसमें है और इससे और बड़ी परीक्षा बता दो फिर माता जी ने खीर बना दी और खीर थाली में रख दी दी कटोरी में परोस दी है दाल सब्जी रोटी खीर सब रख दी लो दी खाओ और जैसे ही आपने शुरू करी खीर खीर कटोरी उठा के कि आज तुमको नहीं देंगे आज एक मेहमान आने वाला है सारी खीर उसको खिलाएंगे तुम्हें नहीं देगा तब देखना राग है कि अगर हो गया दुख तो समझ लेना में है है ऐसे पता चलता या नहीं है और इससे उल्टा है। किसी व्यक्ति ने आपकी हानि कर दी नुकसान कर दिया उससे आपको द्वेष हो जाएगा उसने आपको दुख दिया तो आप उससे दुखी हो गए तो आपको द्वेश हो जाएगा तो वो व्यक्ति जब सामने आएगा ना आपके आपने दुख दिया था उसकी शक्ल देखते ही गुस्सा आएगा अगर उसकी शक्ल देखते ही गुस्सा आ तो समझ लेना आपको द्वेष है तो ये राग और द्वेष है तो दोनों विरोधी उल्टे आपस में लेकिन हैं दोनों दुखदायक राग भी दुख देता है द्वेष भी दुख देता है दोनों दुख देते हैं दोनों ही दोष है दोनों ही हमको कर्म करने में प्रेरित करते हैं पर दोनों की कार्यविधि अलग अलग है उल्टी कार्यविधि है राग तब दुख देगा जब वो वस्तु नहीं मिली जिस वस्तु से आपको सुख मिलता है यदि वो वस्तु नहीं मिली तो आपको राग दुख देगा और जिससे द्वेष है, यदि वो सामने आ जाए तो तब दूरे तब दुख होगा जिससे द्वेश है वो सामने आ तो दुख होगा और राग वाली वस्तु नहीं मिली तो दुख होगा इस तरह से ये दोनों है तो तो महारि पतंजलि ने इन दोनों को क्लेश के रूप में देना राग द्वेष द्वेश पांच क्लेश राग और द्वेश दोनों है उधर ये क्लेश के रूप में है और इधर कर्म करने में क्लक है इसलिए इनको यहाँ पर प्रसार दोष के नाम से कहा तो हमको राग को भी पहचानना पड़ेगा द्वेष को भी पहचानना पड़ेगा ये कब घट जाते हैं कब बढ़ जाते हैं ये भी ध्यान रखना पड़ेगा अगर बढ़ते गए तो मुक्ति दूर हो जाएगी राग द्वेश बढ़ते जाएंगे मुक्ति दूर हो जाएगी राग द्वेश कम होंगे तो मुक्ति नजदीक हो जाएगी इसलिए हमको सारा परीक्षण करना पड़ेगा कि राग द्वेश घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं क्या होगा ठीक है ये रहेंगे, स्वामी जी अलग अलग ये इकट्ठे तो हाँ वो जब जाएंगे तो दोनों जाएंगे होंगे दो तो दोनों ही होंगे राग होगा तो द्वेश भी होगा और राग हटेगा तो द्वेश भी हटेगा दोनों हटेंगे दोनों ही कट्टे होंगे इन दोनों का कारण है अविद्या। अविद्यान में अविद्या क्षेत्र उत्तरेन्न उदाहरणा तो बाकी के जो तो द्वेश है रागद्वेशन का कारण है अविद्या। यदि अविद्या है तो राग देश भी होंगे अविद्या बढ़ेगी तो ये दोनों बढ़ेंगे अविद्या घटेंगी तो रागद्वेश घटेंगे ये साथ साथ इस तरह से चलते हैं थी थी। रहते साथ है। की की साथ साथ तो और इनका विनाशक है तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान और राग द्वेश का नाशा तत्वज्ञान से वैराग्य उत्पन्न होगा और अविद्या से राग उत्पन्न होगा रागद्वेशन अविद्या को खत्म कर करेगा ऐसे हो ठीक है दो मिनट बाद कोई प्रश्न हो तो बोलोगे हाँ बोलिए मनुष्य बुद्धि शरीर तो आपने बताया है इसमें यदि मन में कोई दोष उत्पन्न होता है या मैं चोरी कर दिया चोरी कर दी और पकड़े गए तो उस पर दंड मिलेगा तो दंड तो शरीर को मिलेगा ना ये और ये तो उस पर पड़ेंगे दंड ये तो शरीर पर पड़ेंगे दोषी कौन होगा आत्मा नो? तो परमाणु दोषी जो होगा वही तो पाप कर्म का बुरे कर्म का बुरा फल अच्छे कर्म का अच्छा फल क्या है सुख और बुरा फल क्या है दुख सुख और दुख की अनुभूति जड़ वस्तु करेगी चेतन चेटन। चेटन। चेटन। चेटन। आत्मा है या चेतन चेतन आत्मा दुखी होगा डंडे जब पड़ेगा डे शरीर पे पड़ेंगे पर तकलीफ तो आत्मा को होगी ना कर्म उसने किया अब भी वही हो गया ये तो साधन है कर्म करने का साधन है जड़ इसको ना दंड है ना इसको कुछ नहीं जो भी सुख दुख है सब आत्मा हो बैठेगी। इस तरह से शरीर से चोरी करेगा, शरीर पे ठंडे पड़ेंगे, लेकिन दुखी तो आपका ही होगा। जिम्मेदारी को तो आत्मा दी थी, ठीक हो गया। इस तरह से। इसमें करोगे नहीं सकता यार? हाँ निकल गया। इसमें आदम बाल आत्मा चलाती हाँ तो है।, है। हाँ जी। और बहुत ज़्यादा नर्सा रात में चलाती चलाती आत्मा आत्मा क्या क्या बोजर? और बोजर? बोजर क्या मतलब से है है है है है है हो जाएगा मन अच्छा ठीक ठीक है, है, तो ऐसा है कार जो चलती है ना उसको पेट्रोल चलाता है या ड्राइवर चलाता है कार को पेट्रोल चलाता है या ड्राइवर चलाता चलाता चलाता है है है है बस तो का भोजन भी चलाता और दोनों चलाते मन को इधर से चाहिए कार चलाने के लिए तो मन को ऑपरेट करने के लिए फिर आत्मा चाहिए आत्मा उसको चलाएगा शक्ति वहाँ से मिलेगी मोक्ष के बाद बहुत सारे यहाँ पर श्रोता बैठे ये मेरे साक्षी है, होता है।, है। मैंने आज तक कभी मोक्स तो भी नहीं कहा की मूर्ति से कभी जन्म नहीं होता ऐसा मैंने एक बार भी नहीं कहा मैं तो बार बार कहता हूँ मुक्ति से लौटना पड़ता है जो जेल में जाता है बाहर आएगा कि नहीं बोलो जब जेल में जाएगा तो बाहर भी आएगा मुक्ति तो में जाएगा तो बाहर क्यों नहीं आएगा तो आए वापस भी कोई समय ये इच्छा का वरदान चाहते हैं से हैं से लोग कहते कि जब मौत से वापस ही आना है तो क्यों जाएं ऐसा लोग कहते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ शाम को खाना खाएंगे भूख लगेगी तो दोपहर में क्यों खाएगा तो फिर, फिर भी आप खाते फिर भी आपने दोपहर में खाना खाया जब आपको तो पता है शाम को फिर खाना पड़ेगा तो दोपहर में नहीं खाना चाहिएगा और आपने दोपहर में खाया क्या सोच कर खाया छह घंटे तो जान छुटेगी इस भूख की बीमारी से छः घंटे तो पीछा छूट जाएगा इसलिए अब खा लो शाम को भूख दोबारा लगेगी दोबारा खा लेंगे कल फिर भूख लगेगी फिर खा लेंगे जब आप बार बार खाना खा सकते हैं तो बार बार भूख में भी जा सकते हैं इसमें क्या दिक्कत है एक आदमी को मैंने कहा क्या काम करते हैं बोले बैंक में सर्विस कर पाँ मैंने कहा सुबह कब जाते हैं बोले दस बजे वापिस कब आते हैं कि बजे फिर सुबह जब आप ऑफिस जाते हैं तो आपको पता है कि नहीं पता शाम को घर आना बोले पता है मैंने कहा कि क्यों बजे <laughs> जब आपको बताए घर वापस आना है तो क्यों गए थे <laughs> बैंक में जाने से फायदा होता है। जाएंगे आपका ऑफिस को हम भी जाएंगे आपको नहीं जाना तो मत जाओ, हम तो जाएंगे <laughs> तो है उसको रोक रोक सकता सकता है मत, सीमा तक, सीमा सकता है तो कौन है थोड़ी सीमा सीमा कुछ तो तो कौन पड़ेगी ना कर रहे है। और वो शरीर की ताकत कितनी है उस पर डिपेंड करता है अगर ज्यादा है भगवान व्यक्ति है तो थोड़ी बहुत मार खाने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और शरीर कमजोर है तो एक घंटे में बेचारे की चमड़े में देगा तो शरीर की शक्ति पर भी डिपेंड करता है वो कितना सह पाएगा और मानसिक ताकत से भी उसके दुख को वो कुछ कुछ रोक सकता है जैसे महर्षिदहनंद को दर्म महर्षिदहनंद को आखिरी विष में बहुत प्योर विष था और डॉक्टरों ने देखा भी इसको इतना खतरनाक जहर मिला तो भी ये जी रहा कैसे दिया डॉक्टरों को भी बड़ा अच्छे रोता था ये चिल्लाता भी नहीं रोता भी नहीं शोर भी नहीं लगता बैठा मस्त और दुखी भी नहीं और मरता भी नहीं अजीब आदमी है तो महर्षि दयानंद जी ने अपनी ताकत से शारीरिक बल से आत्मिक बल से, मानसिक शक्ति से उस दुख को ब्रेक और वो परेशान नहीं हुए, करो ईश्वर प्रार्थना के मंत्रों का पाठ करेंगे तो बताते हैं उस दिन उन्होंने स्नान किया शाम को दिवाली के दिन कराया स्नान किया अच्छी तरह शुद्ध पवित्र होकर के प्रार्थना के मंत्रों का पाठ किया चलिए दिया तो ये ऐसे कोई विशेष व्यक्ति होते हैं जो उस तरह से कर सकते ठीक है चलिए ग्रामदेव है ओम का उच्चारण ओ